और जहां देखे कि कोई गाय कोई बछड़ा बैठा हुआ है जाके कहीं बछड़े का पानी काट दे कहीं गाय की ही काट दे अब महाराज गांव में कई बार पकड़ा गया दंड दिया गया मारा गया पीटा गया माने ही नहीं तो फिर ये हुआ कि ये ब्राह्मणी का बेटा हो करके और गाय के प्रति इतनी शत्रुता का भाव रखता है इसका कारण क्या है तो महाराज ब्राह्मणी को बहुत धमकाया गया पकड़ के पंचायत में बुला के कि आखिर तुम्हारे बेटे में ये संस्कार कहा से आया ब्राह्मणी ने स्वीकार किया हो कि मुसलमान का बेटा है तो आखिर पाप का गुण कुछ तो बेटे में कुछ को तो बेटे में आना चाहिए यदि ये संसार ईश्वर का बेटा है सोने का सोने का प्रभाव देवर में बिल्कुल ज्यो का क्यों होता है मिट्टी का प्रभाव उससे बनी औषधियों में बिल्कुल ज्यो का क्यों होता है साचे का प्रभाव जो है उससे बनी हुई चीज पर प्रत्यक्ष देखने में आता है तो ईश्वर से ये दुनिया बनी और उसका प्रभाव इस उस पर क्यों नहीं देखने में आता तो मालूम पड़ता है कि ईश्वर के लक्षण से दुनिया का कोई लक्षण मिलता ही नहीं जब दुनिया का कोई लक्षण नहीं मिलता तो इसको कैसे कहे की ये ईश्वर की संतान है तो फिर इसका उत्तर देते हैं यथा सतह पुरुषार्थ केसलो मानी तथा क्षरा संभवती विश्वम यथा सतह जीवत पुरुषार्थ मृतानी केसलो देखो चेतन है ईश्वर है चेतन और जगत है जड़ चेतन से जड़ कैसे पैदा हुआ बोले अरे तुम हो जिंदा और तुम्हारे नाखून मुर्दा पैदा होते हैं बला बताओ तो तुम जिंदा और तुमसे लगे हुए ये नाखून मुर्दा कैसे पैदा हुए तुम जिंदा और ये बाल जो हैं ये मुर्दा इनको काटने में कोई तकलीफ ही नहीं होती शरीर जिंदा जिंदा शरीर से मुर्दा बाल पैदा हो गया है जिंदा शरीर से मुर्दा नाखून पैदा हो गया हैं शरीर में लगे लगे तो यथा सतत पुरुषार्थ इसका अभिप्राय क्या हुआ कहीं कहीं कही उपादान से विलक्षण सृष्टि भी है न जिस उपादान से सृष्टि पैदा होती है जिस निमित्त से सृष्टि पैदा होती है उससे विलक्षण सृष्टि भी कभी कभी देखने में आती है तो देखो जैसे पुरुष शरीर एक है और इसमें नाखून अनेक हैं बाल अनेक हैं जैसे शरीर जिंदा है और नाखून और बाल गुरदा है नारायण शरीर गोरा है अभी गोरे लोगों से पूछो कि क्यों भाई मेरे नारायण तुम तो इतने गोरे चित्रे हो और तुम्हारे शरीर में ये काला बाल कैसे पैदा हो गया है कोई कोयले का खजाना है क्या तुम्हारे शरीर में कैसे कैसे पैदा हुआ बोले ये भी देखने में आता है कि जिस चीज से जो चीज पैदा होती है वो उससे पर विलक्षण भी होती है यही अनिर्वचनीयता ये यह सृष्टि की अनिर्वचनीयता है ये माया की अनिर्वचनीयता है ये ईश्वर की अनिर्वचनीयता है इसी प्रकार अक्षर जो है अविनाशी ब्रह्म अविनाशी और सृष्टि विनाशी तुम बने ही रहते हो और बाल कितनी बार पैदा होते हैं मराज रोज ऐसे हाँ। भी शौकीन होते हैं जो दिन भर में दो बार उस तरह फिरा लेते हैं बोला नारायण है। और फिर भी ये निकल जाते हैं फिर भी निकल जाते हैं नारायण है ना पहले है। जब कभी उस तरह से बाल बनाते ना तो नाई दोबारा रगड़ने लगते उस तरह हो तो बिल्कुल खूंटी निकालते तो हमने कहता बाबा जब कल इसको बढ़नाई है तो आज ये रगड़ के काहे तो तकलीफ दे रहे हो है ना न उल्टा छुरा उल्टा मूड से हो उल्टा मूड से तो हम उनसे कहते हैं कि जब कल फिर फूटी निकलनी है तो आज इतना रगड़ने की क्या जरूरत है कोई बाल पड़ जाए कोई टूट जाए क्या जरूरत है लेकिन शौकीन लोग तो दिन भर में दो बार रगड़ते हैं ये शरीर में से काला गोरे शरीर में से काला कहां से निकलता है तो अविनाशी परमात्मा में से है ना ये माया कहा से निकली आई नारायण ये माया काली है वो, तो बोले ये परमात्मा के शरीर का केस है ऐसे समझो कहीं ये नाखून है कहीं ये से कहां से निकल गया है ना बोले नाखून है ये, ये सब तो सब नाखून है न ना तो इसी प्रकार अविनाशी से विनाशी है निर्विकार से विकारी चैतन्य से जड़ दृष्टा से दृश्य एक से अनेक ये जो सृष्टि दिखाई पड़ती है ये कभी कभी ऐसा संसार में देखने में आता है तो तथा अक्षरा संभवती विश्वम उसी प्रकार अक्षर परमात्मा से ये विश्व होता है विश्व दुनिया होती है और ये अच्छा किस क्रम से होता है जरा क्रम बताओ माने ईश्वर से जब सृष्टि होती है तो पहले कैसे होती है तो ये बात बड़ी अद्भुत है नारायण अद्भुत बात है ये सृष्टि में जैसे सपना हम देखते हैं अच्छा तो सपने में जो सृष्टि दिखाई पड़ती है उसमें क्या पहले आकाश पैदा होता है फिर वायु और फिर अग्नि और फिर जल और फिर पृथ्वी ये कोई क्रम सपने में देखने में आता है सपने में तो ये क्रम नहीं दिखता है एक साथ ही ये सृष्टि द्रिश्ट, जो है वो दिखने लगती है बोले तो ये परमात्मा में जादू से माया से जो सृष्टि होती है इसमें क्या कोई क्रम हो सकता है नारा इसमें क्या कोई क्रम हो सकता है तो बोले देखो क्रम होता है की नहीं होता है ये बात तो तुम्हारी समझ में कब आवेगी जब ब्रह्म समझ जाओगे अपने आप को ब्रह्म अपने आप को अलग जो ब्रह्म को जो अलग समझता है वो तो ब्रह्म को समझता ही नहीं क्योंकि ब्रह्म भी हो और अलग भी हो जो भी किसी से अलग होगा वो ब्रह्म नहीं होगा जो किसी से अलग होगा वो जड़ होगा है ना जो किसी से अलग होगा वो परिच्छिन्न होगा जो मैं तो वो नहीं और जो वो तो मैं नहीं तो कटा हुआ होगा यहाँ होगा तो वहाँ नहीं वहाँ होगा तो यहाँ नहीं यह होगा तो वह नहीं वह होगा तो यह नहीं ब्रह्म भी हो गए और जुदा भी हो गए ये बात तो हो नहीं सकती इसलिए जब आत्मा के रूप में ब्रह्म को जानोगे तब तो ये बात समझ में आवेगी की सृष्टि होती है की नहीं होती है बना और लेक अच्छा जब तक नहीं समझते हैं तब तक क्या हमारे एक मित्र हैं उनको ये ख्याल होता है कि हमको ये प्रश्न देखो हाँ, एक लड़का था उसने सन तैतीस में ये अपनी कठिनाई हमारे सामने रखी थी मैं था जूसी में प्रयागराज में प्रयागराज में मैं बहुत रहा हूं बोला वहां की सब बात जानता हूँ यहाँ से जाने वालों को हम ऐसी ऐसी बात वहाँ को वहां की बता दे की जाके देश के वो में चकित हो जाए बोला आश्चर्य है वहाँ प्रयागराज कोई साधारण स्थान थोड़ी है वहाँ एक ऐसा आश्रम बना हुआ है जो बिल्कुल मूलाधार चक्र से लेकर के और शून्य शिखर पर जन भीतर जो मेरुदंड होता है ईदा पंगला सुनना होती है जो खटचक्र होते हैं जैसे उनके दल होते हैं जैसे उनमें साकनी, हाकनी दाकनी अकाराधि वर्ण होते हैं बिल्कुल जैसा मूलाधार से शून्य शिखर तक होता है ना कुंडलनी का जागरण कैसे होता है ये बिल्कुल उसी ढंग से वो समूचा आश्रम ही बना हुआ है अब वहाँ जाए कोई उसको देख के उसको देख के कोई ना रहे। ना न उसको देख के कोई ना आए तो गलत है मान प्रयागराज में जाके उसने क्या देखा तो अब ये कहो कि वहां कोई सिद्ध महापुरुष रहते हैं तो बात नहीं है वो एक नारायण देखने की वस्तु बन करके रह गया है तो मैं प्रयाग में बहुत रहा हूँ है ना तो वहां एक दिन क्या हुआ मैं कोई पुस्तक बांट रहा था किसी सेठ पर छपवाई थी और हमको दे दिया था कि तुम बांटो तो एक लड़का आया लेने के लिए देखने में बड़ा अच्छा लगा हो उसका सीर स्वभाव रूप गुण तो उसने कहा हमको दे देख पुस्तक पुस्तक बड़ी थी और योग्य पुरुष को देख के देना था तो मैंने उससे पूछा कि हम बिना कीमत के की ये पुस्तक तुमको नहीं देंगे लेकिन एक बात सबको तो हम बांटते हैं लेकिन तुमको कीमत से देंगे तो उसने कहा ले लो तो बहुत भला मालूम पड़ता था बोले कीमत ले लो मैंने कहा कीमत पैसा नहीं लेंगे तो तब क्या लेंगे तब तुम हमारी हमसे मित्रता कर लो जिस कीमत पर हम ये पुस्तक तुमको देंगे हमारे मित्र बन जाओ ये सन तैतीस चौंतीस की बात है तो वो लड़का मित्र हो गया उसने कहा अच्छा आओ मित्र हो जाते हैं तो पुस्तक मैंने दे दी अब कई बरस के बाद जब मैं गीता प्रेस में आया और वहां से भी छोड़ने का समय आ गया समझो उसके बाद एक दिन किसी कारण से मैं प्रयाग यूनिवर्सिटी के उस होस्टल में गया कई बार देखते ही उसने पहचान लिया उसके पास नहीं गया था मैं गया था और किसी के पास पर देखते ही पहचान लिया बोला कि तुम हम तो मित्र हैं तुम्हें हमारे पास चढ़ना पड़ेगा अब उसके पास चेहरा तो मालूम हुआ कि वो लड़का पढ़ते समय उस समय वो फिलासफी से एमए कर रहा था जब मैं गया उस समय तो रात को वो बैठ के पलंग से नीचे पांच रोज गायत्री का जब सकता था बोला ब्राह्मण का लड़का अभी जिंदा है उसका नाम था उसने कहा हमारे सामने ये कठिनाई है कि हमको ये तो समझ में आता है कि हम दृष्टा है लेकिन ये दृश्य जो है ये मिथ्या है ये भी नहीं समझ में आता और ये मुझमे कल्पित है ये भी समझ में नहीं आता है ना तो एक दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ सबका दृष्टा हूँ ये भी हमको अनुभव होता है लेकिन दृश्य नाम की चीज क्या है ये हमारी समझ में बात नहीं आती ये हमारी कठिनाई है है ना अब देखो इसका कारण क्या था कि उसने आत्मविवेक तो किया कि मैं अन्न में कोस से मनो में कोस से प्राण में कोस से विज्ञान में से आनंद कोष से मैं न्यारा मैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति से न्यारा मैं इनका दृष्टा मैं इनका साक्ष लेकिन ये पांचों कोष पैदा कहा से हुए हैं? ये तीनों अवस्थाएं आई कहा से ये पंचभूत किस एक में से पैदा हुए उस ईश्वर तत्व का अनुसंधान उसने नहीं किया मैंने त्वम पदार्थ का अनुसंधान तो उसने किया परंतु पदार्थ का अनुसंधान नहीं किया तो जो लोग प्रेम से तत्पदार्थ का अनुसंधान नहीं करते हैं ईश्वर का अनुसंधान नहीं करते हैं तो यदि उनका अंतकरण शुद्ध हो और पूर्व जन्म का वेदांत का संस्कार हो गए तब तो बिना तत्पदार्थ के विवेक के भी ये हमारे दृष्टिमात्र हैं, भांति सिद्ध हैं, है ना जैसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना ये द्रव्य नहीं है वो पदार्थ नहीं है ना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे कि हमको जैसे मालूम पड़ते हैं वैसे ही है मालूम पड़ने के सिवाय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई स्वरूप नहीं है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में न लंबाई चौड़ाई है न वजन है न उनकी कोई स्थिति है यहाँ से जो पूरब है वही वहाँ से पश्चिम है यहाँ से जो ऊपर है वही वहाँ से नीचे है नीचे ऊपर पूरब पश्चिम केवल भात सिद्ध है जैसे सपने के दृश्य हैं ऐसे ये केवल जागृत में भी दृष्टि मात्र से ही सिद्ध है तो जैसे ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है वो दृष्टि सिद्ध है वही से यदि पूर्व पूर्व संस्कार हो वेदांत का अनेक जन्म से उपासना करके अंतकरण शुद्ध हो तो केवल तुम पदार्थ के विवेक से भी ये बोध हो सकता है की मेरे सिवाय मुझ दृष्टा के सिवाय ये दृष्टि जो है कुछ नहीं है दृष्टि मात्र है लेकिन जब ये पूर्व पूर्व का वेदांत संस्कार न होवे अंतकरण की शुद्धि न होवे तो इसका उपाय है तत्पदार्थ का शोधन बना अब श्लोक के साथ इस बात को आरूढ़ करने बना तो उसमें ये जरूरी होता है कि ये जितने शरीरधारी हैं ये सब पंचभूत में से पैदा होते हैं और पंचभूत में मिट्टी पानी से पानी गर्मी से गर्मी हवा से हवा आकाश से और आकाश अहंकार से और अहंकार महतत्व से और महत्व जो, जो है वो अव्याकृत से और अव्याकृत जो है वो ईश्वर की चिकित्सा से और ईश्वर जो है वो चिकित्सा से शून्य है नारायण इस प्रकार सृष्टि को लीन करके लय करके इस सृष्टि को ईश्वर में मिलाना पड़ता है और जब ईश्वर में मिलाने के बाद देखते हैं कि वो भी चेतन और हम भी चेतन वो सनमात्र निर्विकार और मैं भी सन्मात्र निर्विकार जब ये बात देखते हैं तब ये प्रश्न होता है कि आखिर हमारे और उसमें भेद क्या तो जब भेद असिद्ध हो जाता है तो मैं और वो एक और जहाँ मैं और वो एक हुए वहाँ सृष्टि सृष्टि हमारा स्वरूप हो गई सृष्टि हमारा स्वरूप हो गई तो जो हम सृष्टि को अलग समझते थे वो अलगाव की जो भ्रांति है वो दूर हो जाती है है ना? तो ये सख्त पदार्थ का ठीक अनुसंधान न करने के कारण जो रिजु बुद्धि के सरल बुद्धि के जो जिज्ञासु हैं उनके चित्त में से ये बात निकलती है नारायण अब वो क्लास थ्री का तो कर रहा है पांच हजार रोज करे गायत्री का जाप व्रत करे नारायण व्रत करे नारायण वो कहे कि बस हम सब समझते हैं पर ये बात समझ में नहीं आती की ये दृश्य मिथ्या कैसे ये दृश्य ब्रह्म से अभिन्न कैसे अपने सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं है ये कैसे मैं जिसको देखता हूँ उससे मैं नारा हूँ भी ना रहा हूँ ठीक है ये समस्या उसने उस समय रखी थी हो वही नारायण तो आ, अभी वो है ना वो बहुत बड़ा आदमी हो गया फिर है न एक राज्य का स्पीकर हो गया तो नारायण और उसकी समझ भी बढ़ती गई सत्संग नहीं छूटा सत्संग नहीं छूटा समझ उसकी बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी लेकिन ये समस्या जैसे उस बालक के सामने थी नारायण जैसे उस बालक के सामने थी वैसे कई साधकों के सामने आती है तो इस समस्या को मिटाने का उपाय हल करने का उपाय क्या है कई समस्या को हल करने का उपाय यह है कि पहले सृष्टि के क्रम को समझ करके उसको लय किया जाए तो ये जो लय करने की प्रक्रिया है उसके लिए यहाँ सृष्टि का क्रम बताते हैं तपसा जीयते ततो तत्न्नम अभिजाते अन्नाथ प्राणो मन सत्यम लोका कर्म सुचामृतम अब सायंकाल अब भाई सायकाल तो भागवती तथा दुसमस्क होगी होगी जैसे रोज होती है और अब ये मुंडक उपनिषद का जो प्रसंग है ये फिर कल प्रातः काल सुना सकते है जय अन्ना प्राणो मन सत्यम लोका कर्म सुचा यद यम सप तस्तम नाम कल आपको सुनाया कि कई जिज्ञासु दृश्य और भ्रष्टा का विचार वो तो बड़ी सुगमता से कर देते हैं विचार संद्रोदय भी पढ़ो तो उसमें ये बात आपको लिखी मिलेगी कि जैसे घट का दृष्टा मन देखने वाला घट से न्यारा होता है ऐसे समझो कि जैसे ये फूलमाला है इसको देखने वाला मैं फूलमाला से जुदा हूं जो जिसको देखने वाला होता है वो उससे जुदा होता है तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देखने वाला मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति से जुदा मैं शरीर को जानने वाला मैं शरीर से जुदा हूं इसको ऐसे भी आप सोच लो कि जैसे हाथ है हाथ आपको मालूम है ऊपर ऊपर तो चाम है भीतर खून दौड़ता है चर्बी होती है नसें होती हैं हड्डी होती है ये सब हाथ में होता है तो ये जो वजनदार चीजें होते हैं ये सब पंचभूत से बनी हुई है इनको अन्नमय कोष बोलते हैं कब तक कोष की संज्ञा कोष कब तक है जब तक इसमें मैं मौजूद रहे नहीं तो ये मुर्दा है है ना? अच्छा ये हाथ को फैलाना और समेटना ये होता है कि नहीं ये क्या है तो बोले इसमें प्राण है हिलाना दुलाना जो है फैलाना समेटना ये जो क्रिया हो रही है हाथ से ये प्राण की उपस्थिति के बिना नहीं होगी हो जैसे किसी को जब पक्षाघात हो जाता है लकवा लग जाता है यहाँ उसका नाम कुछ और होगा बीमारी का बीमारी तो होती है क्या बोलते हैं अच्छा ना तो तो देखो हाथ भी रहता है और उसको उठाने की इच्छा भी रहती है लेकिन हाथ नहीं उठता है तो हाथ तो है अन्न और इच्छा है मन मन भी है और हाथ भी है लो लेकिन दोनों के बीच में कोई बिचौलिया ऐसी चीज है जो गायब हो गई हाथ में नहीं है आप चाहते हैं कि हाथ उठे और नहीं उठता है आप चाहते हैं कि पांव उठे और नहीं उठता है तो पांव भी है और मन भी है उठता क्यों नहीं है बोले उसमें जो प्राण का संचार था ना वो बंद हो गया तो अन्न तो है हड्डी मांस जाम और इसमें जो क्रिया करने की शक्ति है वो है प्राण और उस तो है वो है मन विस्तार करके आपको सुना रहे तो देर लग जाएगी अच्छा ये इच्छा करने वाला कौन है इसको बोलते हैं कर्ता और इच्छा करने में पूरी होने में जो सुख मिलता है ना उसको बोलते हैं भोगता समझो तो अन्न शरीर में अन्न है प्राण है फिर मन है और उसके बाद विज्ञान है कर्ता कर्ता प्रधान समय और आनंदमय है भोक्ता प्रधान समय मन मैं जब देह से तादात्म्य अपन होता हूं तब मेरा नाम होता है अन्नमय पुरुष जब मैं प्राण से तादात्म्य अपन्न होता हूँ तब मेरा नाम होता है प्राणमय पुरुष जब मन से तादात्म्य अपन होता हूँ तब मेरा नाम होता है मनोमय पुरुष और जब मैं विज्ञान से तादात्म्य अपन्न होता हूँ कर्तापन से तब मेरा नाम होता है विज्ञानमय पुरुष और जब मैं आनंद से तादात्म्य अपन्न होता हूँ आनंदमय से तादात्म्य अपन होता हूँ तब मेरा नाम होता है भोक्ता पुरुष आनंदमय पुरुष अब देखो ये सब जो हैं ये तो कमरे में कमरा कमरे में कमरा कमरे में कमरा है ना पहला सबसे बड़ा कमरा अन्नमय उसमें दूसरा छोटा उससे प्राणमय उससे छोटा मनोमय उससे छोटा विज्ञानमय उससे छोटा आनंदमय और मैं जो सबका साक्षी हूं सबको दृष्टा सबका वो सबसे न्यारा हूं जब मैं अपने को पांचों से तादात्म्य तादात्म्यपन्न करता हूं तब मेरा नाम मनुष्य होता है बना और अन्नमय से अपने को हटा लिया तो प्राणमय प्राणमय से हटा लिया तो मनोमय मनोमय से हटा लिया तो विज्ञानमय विज्ञानमय से हटा लिया तो आनंदमय ये पांचों को सही है हो पोष, पोष माने पोष माने भी आपको बता दें क्योंकि मैं समझता हूं शायद कोई नए नए बेदाम सुनने वाले हुए तो माने उनकी समझ में नहीं आवेगा ये रेशम का कीड़ा होता है ना रेशम का कीड़ा तो वो भीतर बैठ के रेशम बनाता है और ऊपर उसके परत पर परत परत पर परत रेशम के घेरे होते हैं सूत का रेशम का जो रुई जो रेशम की रुई जो होती है ना वो परत पर परत बैठ जाती है और बीच में बेचारा कीड़ा जो है वो गिर जाता है नाराण तो ये जैसे अब अफकोस क्या हुआ का वो जो रेशम का गोला है ना अंडा नारायण उसको बोलते हैं कोष और उसमें जो कीड़ा है उसको बोलते हैं पुरुष ऐसे ये ये देह प्राण मन कर्तापन और भोक्तापन ये पांच हैं एक में एक एक में एक एक में एक भीतर गुफा और सबसे भीतरी गुफा का जो निवासी है गुहा का निवासी उसको बोलते हैं जीवात्मा तो वो देखो हाथ को जानता है इसलिए हाथ से न्यारा है वो हाथ के सिमटने और फैलने को जानता है इसलिए कर्म से न्यारा है वो इच्छा होने न होने को जानता है इसलिए उससे न्यारा है और वो करतापन कब रहता है और कब नहीं रहता है सुसुक्ति में नहीं रहता है उसको जानता है और आनंदमय जो है आनंदमय कब जाहिर होता है और कब नहीं जाहिर होता है इस बात को वो जानता है इसलिए आनंदमय से भी न्यारा है तो ये जो तुम अपने को दुनिया में मैं मैं मैं कहते डोलते हो कि मैं साढ़े तीन हाथ का मैं मन डेढ़ मन का है ना? मैं इतनी उम्र का मेरी उम्र कितनी बोले पचास पचपन बरस का मेरा वजन कितना का डेढ़ दो मन ढाई मन का कितना पांच फुट फुट तो ये जो पांच फुट छह फुट के भीतर दो ढाई मन वजन के भीतर और जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक 150 पचास वर्ष के भीतर ये घेरे में जो चीज है ये जानी जाती है और मैं जो होता है वो उसको जानने वाला होता है तो आप वेदांत का ये नियम समझ लो कि जो जिसको जानता है वो उससे न्यारा होता है जैसे आप मोटर को जानते हैं तो आप मोटर से जुदा हैं आप मकान को जानते हैं तो मकान से जुदा है चतने घड़ी को जानते हैं तो उससे जुदा है और अपने साड़ी है ना और और हो तो हमको नाम मालूम जो पहनते हैं ना वो समझता हो है ना तो उससे उसको आप जानते हैं बाजार से खरीद के लिए आते हैं शरीर पर पहनते हैं और कभी उतारते हैं तो आप उससे न्यारे हैं तो जैसे बाजार में से कपड़े खरीद के पहने जाते हैं और पुराने होने पर उतार दिए जाते हैं वैसे ये शरीर भी अपने पाप पूर्ण के की कीमत पर खरीदा जाता है और समय आने पर उतार दिया जाता है तो आप इससे बिल्कुल न्यारे हैं ये बात तो आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझाई जा सकती है कि ये शरीर जो है ये जाना जाता है और आप जानने वाले हैं और जाना जाने वाले से जानने वाला न्यारा होता है तो ठीक है इसका क्यों बोलते हैं कि इस शरीर में मैं त्रस्टता हूँ लेकिन मेरे भाई तुम तो इसके दृष्टा हो गए अब कुछ तत्व भी है तुम्हारे अंदर कि तुम कराली खुला गई हो सत्ता भी है कि केवल ख्याल ही ख्याल है ये बड़ी गंभीर बात है हो कि कोई अपने को मन ही मन सोचे कि मैं दृष्टता हूँ और समझे कि हमको ज्ञान हो गया तो वो तो अपने ख्याली पुलाव को ज्ञान बोल रहा है ये तो बिल्कुल उसकी मानस कल्पना है कि मैं दृष्टता हूँ तो यदि दृष्टा सत्ता से एक नहीं होगा तो वो केवल बौद्धों में जैसा विज्ञान बाद है ना विज्ञान मात्र ख्याल ख्याल खुरकुरा रहा है कि मैं हूँ एक ख्याल है एक ख्याल बन गया है कि मैं हूँ और यदि सत्ता में ज्ञान न तो हो तो सत्ता जड़ होगी यदि सत्ता में ज्ञान न हो तो सत्ता जड़ और यदि ज्ञान में सत्ता न हो तो ज्ञान केवल मन की पुरपुराक इसलिए सत्ता और ज्ञान की एकता होना जरूरी है तो सत्ता का अनुसंधान करना चाहिए देखो हम लोग जब वेदांत की बात करते हैं तो किसी को क्या अनुभव हुआ इसकी परवाह नहीं करते हैं बोला कोई सिद्ध महात्मा आके कहे कि हम छत पर से गिर पड़े और देह पड़ गया और हम होश में रह गए तो हम चैतन्य हैं और ये शरीर जड़ है ऐसा नहीं समझना बोला मूर्खता की बात है वो जो होश है उसका नाम चैतन्य नहीं है नहीं तो बावरी लोग तो तरह तरह की कल्पना करते हैं एक दिन वृंदावन में सत्संग हो रहा था तो श्री हरि बाबा जी महाराज बहुत विनोद करते हैं सत्संग में पढ़ते पढ़ते आया कि श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज जो हैं वो तो चिन्मय हैं तो बाबा रुक गए तो को रखते हुए अब सत्संगियों से पूछा कि भाई ये गिरिराज जी को चिन्मय लिखा हुआ है तो गिरिराज जी तो पत्थर दिखते हैं वो चिन्मय कैसे हैं? वो तो, तो पहाड़ है चिन्मय कैसे बताओ सब लोग अपना अपना अनुभव बताओ तो एक ने बताया कि एक महात्मा गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे तो उनके मन में ये शंका हुई कि ये तो पत्थर चिन्मय नहीं है पत्थर है इतने में एक दिग्घ पुरुष गोवर्धन में से निकल के आया बोले ऐसी शंका मत करो गिरिराज भी चिनमय है और उसने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और दूसरे पत्थर पर पटक दिया और खून की धारा बहने लग गए बोले देखो गिरिराज चिन्मय है अब उन सज्जन की ये धारणा है कि रक्त की धारा जहां बहे उसका नाम चिनमय है आप तो सुनाते हैं अच्छा दूसरे ने सुनाया दूसरे ने सुनाया कि एक सज्जन रात में धीरे अब एक जगह जब वो गए तो नीचे सरदी में से आवाज आवे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। बोले भाई यहाँ आवाज कहाँ से आती है तो खोज की वहाँ कोई आदमी नहीं था फिर खोज करने पर मालूम पड़ा कि एक हड्डी का टुकड़ा वहाँ पड़ा हुआ है और उसमें से आवाज आ रही है राधेश्याम राधे दे श्याम दे। बाँ बाँ ये चिन्मय है क्योंकि इसमें से आवाज आ रही है राधेश्याम राधे श्याम, श्याम। तो भाई अपने बेटे का नाम अगर चिन्मय रख लोगे की जिसमें खून हो उसका नाम चिन्मय तो तुम्हारा देह चिन्मय हुआ जिसमें आवाज निकले तो चिन्मय तो घंटा घर का घंटा भी चिनमये और ये मील में जो फोटू बैठते हैं बड़े दोस्त तो वो भी चिन्हमये क्योंकि उनमें तो आवाज आती है तो ये आवाज आना या खून निकलना इसका नाम चिन्मय नहीं होता है तो बोले अच्छा भाई देखना है सुनना है इंद्रियों होना इन्द्रियों सहित होना इसका नाम चिन्मय है तो बोले नहीं विज्ञान की जब उन्नति होगी और सब इन इंद्रियों का निर्माण कर लिया जाएगा विज्ञान के द्वारा और यंत्र के द्वारा ऐसा पुरुष बनाया जाएगा अभी बन गए हैं ऐसे हो है ना जो बिल्कुल गणित उनको प्रश्न दिया जाता है कि गणित का ये सवाल हल करो और मशीन से बने हुए जो पुरुष हैं ना उस सवाल को हल करके बता देते हैं हम एक बैंक एक बैंक और बीमा कंपनी के कारखाने में गए थे कलकत्ते में तो वहां उन्होंने बताया कि गणित की जांच मशीन करती है कि ये गणित ठीक हुआ कि नहीं हुआ और अरबों का हिसाब अरबों का हिसाब मिनटों में निकाल के बता देती है मशीन करती है अब आगे नारायण कहो वैज्ञानिक उन्नति होने वाली है लोग शरीर बना लेंगे प्राण बना लेंगे नारायण तो हमारे चेतन और जड़ की जो परिभाषा है वो इंद्रिय वाला होना इसका नाम चेतन और इंद्रिय वाला ना होना इसका नाम जड़ ऐसा नहीं है बोला इंद्रिय को चैतन्य और निरिंद्रिय को जड़ नहीं बोलते हमारे जड़ और चेतन की परिभाषा है इस बात को यदि आप ठीक पहले से ही ध्यान में नहीं रख लोगे तो वेदांत सुन लो अद्वैत सिद्धि खंडन खंड कंद, खाद्य पढ़ लो है ना? और संपूर्ण वेदांत ब्रह्मसूत्र पढ़ लो यदि उसकी परिभाषा मालूम नहीं होगी तो बात समझ में आएगी नहीं तो हमारे जड़ चेतन की परिभाषा ये है, है कि जिसको जानने के लिए दूसरे की जरूरत हो उसका नाम जड़ है ना? और जो खुद को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसका नाम चेतन चेतनता जो है वो जानने का नाम ज्ञान का नाम चैतन्य है ज्ञान का नाम चैतन्य तो ये यदि ज्ञान हजार हजार वस्तुओं के दर्शन होने पर भी और हजार हजार वृत्तियों के उदय होने पर भी यदि ये ज्ञान सत्स्वरूप नहीं है तो क्षणिक है और बौद्धों के द्वारा स्वीकृत विज्ञान नाम वाला ये पदार्थ है और यदि ये ज्ञान सत्स्वरूप है सत्स्वरूप है बात मान्यवाध्य है हजारों विषय सामने दौड़ रहे हैं और उनको प्रकाशित करने वाला एक हजारों वृत्तियां सामने दौड़ रही हैं उनको प्रकाशित करने वाला एक तो ऐसे ज्ञान को चैतन्य बोलते हैं हो चैतन्य जो स्वयं प्रकाश हो और सबको प्रकाशित करे उसका नाम चेतन और जो स्वयं प्रकाशित न हो दूसरे के द्वारा प्रकाशित हो उसका नाम जार तो देखो जानने वाले के रूप में यदि आप अपना अनुभव करो कि मैं जाना जाने वाला नहीं जानने वाला हूँ आपको जो बात मैं सुना रहा हूँ आप अपने आप किताब पढ़ोगे तो जल्दी ये बात आपके ध्यान में नहीं बैठेगी नाराज इसी से जो लोग केवल तर्क से या जुक्ति से वेदांत सिद्ध करना चाहते हैं वो गलत रास्ते पर है बोला और जो लोग मशीन से वेदांत की परीक्षा करना चाहते हैं वो भी गलत रास्ते पर हैं। और जो किसी दिन कोई अवस्था हो जाने से कोई स्थिति हो जाने से वेदांत का प्रतिपादन करते हैं वो भी गलत रास्ते पर हैं। आपको वेदांत की बात सुनाता हूं, वेदांत की बोला तो इस दृष्टा को यदि आप ऐसे केंद्र पर पहुंचा दो कि जहां ये हजार हजार विषयों को और वृत्तियों को देखता हुआ भी स्वयं एक रस और निर्विकार है इसमें कोई विकार नहीं है और स्वयं एक रस है ऐसी स्थिति में द्रष्टा को नहीं अपने आप को है नष्टा इसलिए नहीं कहते हैं कि कहीं आप किसी दूसरे को द्रष्टा मान करके और उसकी स्थिति का ध्यान न करने लग जाएं कि दृष्टा की दृष्टा की ऐसी स्थिति होती है ऐसा नहीं है है ना एक जगह सत्संग होता था सैकड़ों आदमी बैठते थे तो बोले भाई ध्यान कर लो कहा ध्यान कर ले तो क्या ध्यान हुआ बोले हम दृष्टा साक्षी का ध्यान कर रहे हैं क्या दृष्टा साक्षी कैसा होता है नारा है ना नो दृष्टा साक्षी जो है वो चैतन्य है वो नित्य है वो ध्रुव है वो एक रस है वो निर्विकार है हम दृष्टा साक्षी का ध्यान कर रहे हैं बोले जिसका तुम ध्यान कर रहे हो है ना वो तुम्हारे मन का एक ख्याल है वो दृष्टा साक्षी नहीं है दृष्टा साक्षी ध्यान का विषय नहीं होता द्रष्टा साक्षी ध्यय ध्यान और ज्ञाता, ध्या तीनों का प्रकाशक और स्वयं प्रकाश जो होता है उसको दृष्टा साक्षी बोलते हैं हम अच्छा, अब आपको तो एक दूसरी बात इस तरह से आप अपने आप का शोधन ये स्वयं पदार्थ का शोधन है ये ज्ञानवान नहीं है बोला ज्ञान नहीं है इसका नाम है खोज शोधन शब्द जो संस्कृत में बोलते हैं हाँ शोधन के माने होता है खोज हाँ। मैं अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय जाग्रत स्वप्न सुसुक्ति विश्व तेजस प्राज्ञा इनका दृष्टा हूँ मैं दृष्टा हूँ अच्छा अब आपको कल्पना की बात सुनाता क्या कल्पना की बात सुनाते कि समझो कि खाली शरीर नहीं मिट्टी होए, पानी होए, आग होए, हवा होए, आसमान होए, नारायण ना, अहंकार होए, प्रकृति होए। अच्छा आप समझ लो ईश्वर होए ना तो जब ईश्वर आपके सामने आके खड़ा जाएगा हो जाएगा ना देखा जाएगा आपके अनुभव से जब ईश्वर की सिद्धि होगी नारायण तो आप उसके दृष्टा होंगे और वो ईश्वर ईश्वर नहीं होगा दृश्य होगा दृश्य वेदांत में द्रष्टा उसको कहते हैं जो कीड़े से लेकर ईश्वर तक और तृण से लेकर अव्याकृत प्रकृति पर्यंत जो सबका दृष्टा होता है उस दृष्टा को वेदांत की परिभाषा में चैतन्य दृष्टा बोलते हैं फिर अब वो सवाल फिर से लेते हैं बोना तो एक सज्जन थे कर्णवास में समाधि लगाते थे गुफा में बैठ के वहीं तो एक दिन बड़े खुश होके लौटे और बोले स्वामी जी बस आज तो हमको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया कैसा हुआ भाई ब्रह्म का साक्षात्कार तुमको तो कैसा हुआ बोले कि मैं तो आंख बंद करके गुफा में बैठा था और सारी गुफा जो है वो चमक गई जैसे उसमें सूर्योदय हो गया हो सूरज की रोशनी छा गई मैंने कहा भाई सूरज की रोशनी तुमने देखी है ना लेकिन ये आत्मदर्शन नहीं है न ना? उसका नाम आत्मदर्शन नहीं है तुम तो न्यारे हुए था ये यह अद्वैत दर्शन कहाँ से हुआ तो बोले फिर ये देह क्या है तो देह में पांच चीजें देखने में आते हैं मिट्टी पानी आग हवा और आकाश। तो इनको जरा अपने कारण की ओर फेंको ये ईश्वर वस्तु का चिंतन वेदांत में जरूरी है बना तो नहीं तो तत्वसी में से तत् गायब हो जाएगा ये जो जुक्तिवादी वेदांति होते हैं ना कहो तो हम नाम लेके बता दे पर ये है कि कभी कभी किसी की श्रद्धा होती है तो ठेस लग जाती है इसलिए नाम इसलिए नाम नहीं लेते हैं वो है ना एक दिन मैंने बताया कि एक महात्मा समुद्र के किनारे बैठे और बीस बरस उन्होंने ध्यान लगाया है ना और ध्यान लगा के बोले कि जहाँ मैं पहुंच गया वहाँ कृष्ण जी नहीं पहुंचे थे तो अब उनका जो बेटा होगा केला होगा वो वहां पहुंचेगा जहाँ वो नहीं पहुंचे हैं बना हाँ। बिल्कुल क्योंकि जो वस्तु का ज्ञान होता है वो सबको एक सरीखा होता है उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता श्रीकृष्ण जिस सत्य को जानते हैं उसी सत्य को अगर मैं नहीं जानता हूँ तो मैं असत्य को जानता हूँ बना हाँ। और स्वयं परब्रह्म परमात्मा अपनी दृष्टि में जैसा सत्य है अगर वैसा ही वही सत्य हमारी दृष्टि में नहीं है तो मैं असत्य जानता हूँ सत्य हमेशा एक होता है और वो सबके अनुभव में एक होता है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की लिहाज करके बोलने की जरूरत नहीं है श्री उड़िया बाबा जी महाराज बोलते थे आ... मेरे मन में से जो है ना कल्पना के स्फुलिंग उड़ते हैं कल्पना की चिनगारिया मेरे मन में से जो कल्पना की चिनगारियां उड़ती हैं वो एक एक चिनगारी अनंत कोट ब्रह्मांड बनाती हैं और ब्रह्मा महेश को बनाती हैं और तुरंत बुझ जाती हैं बोला हमारे मन में उठने वाली जो चिनगरियों की धारा है वो कोटि कोटि ब्रह्मांड और ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाते हैं आपको ये युक्तिवादी लोग जो हैं, वो कहते हैं केवल मैं का अनुसंधान करो मैं का सत का अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि वो वेदांत बाद से जुदा हो गए वो आत्मवाद हो गया वो ब्रह्मत्म नहीं हुआ ब्रह्म मई के बाद दूसरी चीज है और ब्रह्म और आत्मा की एकता तो अब आपको देखो ये सुनाते हैं ये जो देह है देह इसमें पांच भूत है तो, तो पांचों भूतों को मन ही मन कार्य में नहीं कारण से अभिन्न देखो इसमें जो मिट्टी है सो तो धरती से अभिन्न इसमें जो पानी है तो जल से अभिन्न इसमें जो तेज है अग, गर्मी है सो अग, तेज से अभिन्न इसमें जो हवा है गति है वो वायु से अभिन्न और इसमें जो अवकाश है सो आकाश से अभिन्न ये हम लोगों के शरीर अलग अलग नहीं है ये पंचभूत में क्लृप्त हैं, ये पंचभूत में कल्पित है पंचभूत में कल्पित हैं तो देखो अमृतम माने जो हम संसार में कर्म